गौतम ने कहा भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला एस से संकलित। प्रवचन भाग बुद्ध का आशीष। बुद्ध कहते निर्दोष बन मल धो डाल, और तब तू दिव्य भूमि को प्राप्त करेगा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 देखा होगा उसने गौर से तो उसे भी यमदूत दिखाई पड़ गए होंगे बात तो सच्ची थी कितनी ही कड़वी हो सच तो थी कितना ही नग्न हो सत्य झुटलाया नहीं जा सकता था कायर होता कमजोर होता तो शायद झुटला देता कहता अपने बेटों से कि, कि किसको लेवालाए हो अरे किसी संत को लाओ कि किस तरह के कि आदमी को लेवाला है मैं मर रहा हूं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 लेकिन बात जाने थी एक बिजली की भांति उसके अंतिम क्षण ज्योतिर्मय हो गए ना देते भी नहीं संत उसे उस क्षण दिखाई पड़ा संत तो वही जो सत्य देता है उसे उस क्षण दिखाई पड़ा फिर चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो और दवाएं कड़वी होती ही हैं उसे यह बात समझ में पड़ी दवाएं लेता भी रहा होगा बीमार था वर्षों से काट पर लगा था तो उसे ख्याल में आया होगा दवाएं कड़वी होती भी हैं वह स्वर्णकार श्रोतापत्ति फल को पाकर मरा वह धन्यभागी था बुद्ध जैसा वैद्य जीवन के अंतिम क्षण में भी मिल जाए तो बड़ा धन्यभाग। भाग फल को पाकर मरा वह ध्यान की धारा में प्रविष्ट हो गया यह एक चौंकाने वाली बात यह एक चोट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 शायद तुम्हें समझ में भी ना आए कि इसमें कैसा क्या धन्यभाग, इसमें बड़ा धन्यभाग। भाग श्रोता पत्ती फल उत्तपन्न हो गया बुद्ध की धारा में झुक गया उतर गया बुद्ध के साथ बांवर पाड़ ली बुद्ध के साथ गठबंधन हो गया बुद्ध की विराट ऊर्जा में यह भी लीन हो गया इसने जराबी नानुच ना की तर्क विवाद ना किया फुर्सत भी ना थी समय भी ना था शायद जीवन अभी और होता तो ये सोचता कि कल आऊंगा सोचूंगा विचारूंगा शायद अभी जवान होता तो कहता अभी तो जवान हूं सन्यास तो बुढ़ापे के लिए है समर्पण तो बुढ़ापे के लिए अभी तो बहुत कुछ संसार में करना है कर लूं तब आऊंगा जरूर आऊंगा आपकी बात जस्ती मगर अभी मेरा समय नहीं आया लेकिन इसको दिख गया होगा कि बात तो सच है पत्ता तो पीला हो गया है बिल्कुल यह झुटला रहा होगा दिखाई तो खुद भी पड़ता है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 नंगी भूरी डालें अभी अभी थिरकेगी पछिया बायार, झरने लग जाएंगे नीम के पीले पत्ते अभी अभी खिलखिलाकर हंस पड़ेगा कछनार गुदगुदा उठेगा उसकी अगवानी में अमल ताश की टहनियों का पोर पोर अभी अभी करवटें लेंगे बूंदों के सपने फूलों के अंदर फलियों के अंदर अभी अभी कोहरा चीर कर चमकेगा सूरज चमक उठेंगी ठटकी नंगी भूरी डारें